जपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक आठ अजपा मन के मौन में घटता संत सुंदरदास ने गाया है देखो माई आज भलो दिन लागत देखो माई आज भलो दिन लागत बड़ि शारितु को आगम आयो बड़ी तन मन मही भैषी जा कारण हम फिरत विभोगी निष्दिन उठ, उठ उठ जागत सुंदर दास दया भगवान श्री सुंदर जी के इस पद का अभिप्राय समझाने की कृपा करें देखो माई आज भलो दिन लागत ऐसा दिन तुम्हारा भी आए जब तुम कह सको देखो माई आज भलो दिन लागत आज भला दिन आ गया सौभाग्य की घड़ी आ गई कौन सी घड़ी सौभाग्य की घड़ी है बरिसा ऋत को आगम आयो बैठ मलारही रागत राम नाम के बादल उन्हें घोरी घोरी रस पागत तनमन माही भई सीतलता गए विकार जू दागत जा कारण हम फिरत बिबोगी निस्दिन उठी उठ जागत सुंदरदास दयाल भय प्रभु सोई दियो जोई मांगत जो मांगा था जन्म जन्मों में मिल गया जो चाह था अनंत अनंत रूपों में मिल गया भर गया हृदय प्यासी धरती तृप्त हो गई मेघ आए और वर्षा कर गए देखो माई आज भलो दिन लागत और दिन वही है कल ही जैसा दिन है। मगर आज भला लगता परमात्मा के हाथ में हाथ पड़ गया तो नर्क भी स्वर्ग हो जाता तत्क्षण और तुम अकेले स्वर्ग में भी रहो परमात्मा के बिना तो नर्क में ही रहोगे देखो माई आज भलो दिन लागत बरिसा ऋतु को आगम आयो आ गई घड़ी वर्षा की घिर गए मेघ अब और प्यासे न रहना होगा बैठी मला रही रागत अब तो बैठ के मल्हार राग गाते अब तो वीणा छेड़ दी है अब तो उठाते हैं अनाहत अब तो गाते हैं अब तो नाचते हैं वही ऊर्जा जो क्रोध बनती थी गीत बन गई वही ऊर्जा जो काम बनती थी राम बन गई वही ऊर्जा जो जीवन की आपाधापी थी संगीत बन गई बैठ मल्हार रागत अब तो वर्षा के बादल गिर गए अब तो मल्हार से स्वागत करें अब तो गाएं और नाचें और गुनगुनाएं अहो अहोभाग्य की घड़ी आ गई राम नाम के बादल उन्हें कौन से बादल घने हो गए कौन से बादल आ गए राम नाम के बादल यह एक बहुत आंतरिक घटना की तरफ इशारा है समझना एक तो तुम्हारा राम राम का स्मरण वो तुम्हारा ही है वो कुछ बहुत काम का नहीं लेकिन एक ऐसी घड़ी है जब तुम चुप होते हो बिल्कुल चुप होते हो राम राम भी नहीं जपते क्योंकि जब भी विचार है अजपा अवस्था में होते हो जाप भी चला गया वो भी मन का ही रोक था वो भी मन का ही बुखार था मन बकवासी है कुछ ना कुछ बकवास चाहिए गाली ना बको तो मंत्र जपो मगर कुछ ना कुछ बकवास चाहिए सब गया रेख भी ना बची बकवास की अब मंत्र का उच्चार भी नहीं है भीतर आज अजपा की स्थिति आ गई मन मौन है बस उसी गण उसी क्षण राम नाम के बादल उन्हें उस क्षण तुम्हें मंत्र पुकारने नहीं पड़ते मंत्र तुम पे बरसते ओमकार का नाद अपने आप उठता है तुम सुनने वाले होते हो तुम साक्षी होते हो ऐसा नहीं कि तुम दोहरा रहे हो बजता है नाद बज रहा है नाद मौन में सुन लिया जाता है पकड़ लिया जाता है तुम्हारा मन जब तक हा पोह से भरा है शोरगुल से भरा है सुनाई नहीं पड़ता संगीत सूक्ष्म है। राम नाम के बादल उन्हें इसका अर्थ है तुम नहीं कर रहे हो राम नाम का स्मरण अब अब तुम तो बिल्कुल चुप हो तुम तो खाली पात्र की तरह बैठे हो शून्य जब तुम शून्य पात्र की तरह बैठे होते हो राम नाम की वर्षा होती राम नाम के मेघ घिरते समाधि बरसती जैसे मेघ आकाश में गिरते और पृथ्वी पर बरसा होती ऐसे ही उस अनंत के आकाश में समाधि के मेघ गिरते, बुद्ध ने तो उस समाधि को ही नाम ही दिया मेघ समाधि राम नाम के बादलों ने घोरी घोरी रस पागत और ऐसा रस बरस रहा है एक एक बूंद रस में पगी है एक एक बूंद अमृत से भरी हमारे गुरु दीनी एक जरी कहा कहूं कुछ कहत ना आवे अमृत रस ही भरी तनमन मां ही भई शीतल था सब शीतल हो गया भीतर शून्य हो जाए तो सब शीतल हो जाता ये सारा उत्ताप जो मन का और तन का है ये सारी बेचैनियां बेताबियां अशांतियां ये वासनाएं कामनाएं ऐष्णाएं ये तृष्णाएं ये सब शांत हो जाती हैं, सब जोर है तनमन माई बई शीतलता गए बिकार जू दागत जिन्होंने जाना है उन्होंने दो तरह की समाधि की बात की है एक सबीज समाधि एक निर्बीज समाधि आदमी की चेष्टा से जो मिलती है वो सबीज समाधि उसमें बीज तो रह जाते हैं और बीज रह जाए तो खतरा है, फिर कभी मौका आके अंकुर हो जाएंगे आदमी की चेष्टा सभी समाधि के पार नहीं ले जाती निर्वी समाधिकार थे जहां बीज भी दग्ध हो गए वो तो उसकी कृपा से ही होते वो तो जब वही बरसता है तभी होता है गए बेकार जो दागत जल गए सारे विकार जल गए अब उनके लौटने का कोई उपाय ही ना रहा बीच जल गए अब अंकुरित नहीं हो सकते जा कारण हम फिरत विवोगी, और इसी के लिए तो हम जन्मों जन्मों से वियोगी बने घूम रहे थे जा कारण हम फिरत विवोगी, निस्दिन उठ, उठ उठ जागत और जिसके लिए हम रात दिन जाग जाग के उठ उठ, उठ के चेष्टा करते रहे थे सुंदरदास दयाल भय प्रभु सोई दियो जोई मांगत हमारे मांगने मांगने खोजने खोजने से नहीं मिला था वो आज परमात्मा की सिर्फ कृपा से मिला है भक्त का अनुभव ये है प्रयास से नहीं मिलता प्रसाद से मिलता है और इसका यह अर्थ नहीं कि प्रयास मत करना प्रयास तो पूरा कर लेना जब तुम्हारा प्रयास पूरा हो जाता और थक के तुम गिर जाते हो उस क्षण प्रसाद की वर्षा होती देखो माई आज भलो दिन लागत प्रसाद शब्द को स्मरण रखो भक्ति के शास्त्र में प्रसाद केंद्रीय अनुभव है प्रसाद का अर्थ है हमारी चेष्टा से नहीं उसकी अनुकंपा से उसकी कृपा से वह रहीम है रहमान है गुना है गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं भक्त कहता है मैं क्या गिनती करूं अपने गुनाहों की यूं तो बहुत किए मगर गिनती भी क्या करूं मेरी गिनती छोटी ही होगी मैंने जितने गुनाह किए उनका गुन क्या मूल्य तेरी अनुकंपा के सामने तेरा कर्म तू करीम मैं गुनाह है गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं तो कितने ही गुनाह किए हो मैंने और मैंने कितना ही कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया लेकिन तेरी बाढ़ जब आएगी सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं तो तू सब बाहर ले जाएगा यह फर्क समझ लेना योगी कहता है हमें चेष्टा करनी होगी एक एक कर्म को काटना होगा जितने बुरे कर्म किए उनके ठीक मुकाबले तराजू पर दूसरी तरफ दूसरे पड़ने पर अच्छे कर्म करने पड़ेंगे पाप को पुण्य से काटेंगे तब कहीं सिद्धि होगी भक्त कहता है अगर हम पाप से पुण्य को काटने देते रहे तो सिद्धि शायद कभी नहीं होगी हमारे पाप इतने हमारे गुनाहे इतने और जिससे इतने गुनाह हुए वो कैसे पुण्य करेगा उसके पुण्य में भी गुनाह की छाया होगी उसके पुण्य में भी पाप का जहर होगा समझो एक आदमी ने खूब पाप किया चोरी की चपाटी की शोषण किया किसी तरह रुपया इकट्ठा कर लिया आप घबराया कभी यह रुपये का पाप कर लिया इतना गुनाह कर लिया चलो मंदिर बनवा दें लेकिन पाप से मंदिर बनेगा मंदिर बनेगा कैसे सोचा कि चलो धन का दान कर दें मगर दान चोरी से पैदा हो रहा है दान चोरी से कहीं दान पैदा हो सकता है एक क्रोध आदमी कसम खा लेता है कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा उसकी कसम में भी क्रोध होता है वो क्रोध में ही कसम खा लेता है। इस बात को समझना आदमी अज्ञानी है वो जो भी करेगा उसमें उसके अज्ञान की छाया तो पड़ेगी हमसे पुण्य कैसे हो पाएंगे भक्त का कहना यह है कि हमारे किए तो जो भी होगा पाप ही होगा हमारा किया है तो पाप होगा क्योंकि अहंकार मौजूद रहेगा मैंने किया मेरा उपवास मेरा व्रत मेरा त्याग और अहंकार विष है नहीं हमारे किए कुछ भी ना होगा हम असहाय हैं। उसके किए होगा उसकी मर्जी पूरी होगी हम इतना ही कर सकते हैं कि छोड़ दें अपने को उसके साथ उसके बहाव में उसकी रो में बह जाए उसकी लहर में जहां ले जाए उसकी गंगा जहां डूबाए तो डूबे और उबारे तो उबरे ऐसा समर्पण हो तो प्रसाद की वर्षा होती ऐसे भक्त डूबता है और डूब के उबर जाता है गिरता है असहाय होकर और परम सहायता उसे उपलब्ध हो जाती है ऐसे भक्त बेहोशी में डगमगाता है और ज्ञानियों के होश को भी मात कर दे ऐसे होश को पा लेता है खोया हुआ सरहता रहता हूं अक्सर में इश्क में या यूं कहो कि होश में आने लगा हूं मैं उसकी बेहोशी में होश का दिया है उसके लड़खड़ाने में भी गहरी सावधानी उसके गिरने में भी उठना है भक्त एक विरोधाभास है वो बिना पाए पाता है बिना पाने की चेष्टा किए पाता है जा कारण हम फिरत विवोगी, जिसके लिए हम जन्मों जन्मों तक वियोगी बने घूमते रहे और ना पा सके निस्दिन उठी उठ जागत जिसके लिए हम कितनी चेष्टा करते रहे उठ उठ के जाग जाग के और नहीं पाया सुंदरदास दयाल भय प्रभु सोई दियो जोई मांगत जो मांगा था सब दे दिया सब मिल गया देखो माई आज भलो दिन लागत ऐसा भला दिन तुम्हारा भी आए आ सकता है आज का दिन भी भला दिन हो सकता है क्योंकि सभी दिन भले जिस दिन जगे उसी दिन दिन भला जिस दिन अहंकार समर्पित किया उसी दिन प्रसाद बरसा देखुमाई आज भलो दिन लागत बरसा ऋतु को आगम आयो बैठी मल्हारें रागत तुमने अपना मल्हार अब तक गाया नहीं अब तक तुमने अपना संगीत जगाया नहीं अब तक तुम नाचे नहीं नाचो भी कैसे नाचो भी किस लिए कोई कारण भी तो दिखाई नहीं पड़ता शुभ घड़ी ही नहीं आई परमात्मा को पाए बिना कोई नाच ही नहीं सकता यही तो फर्क है मीरा नाची परमात्मा को पाके नाची नर्तकियां नाचती हैं लेकिन नर्तकियों के नृत्य में और मीरा के नृत्य में भेद है नर्तकियों का नृत्य ऊपर ऊपर है किसी हेतु से किसी प्रलोभन से कला होगी मगर उनका प्राण नहीं मीरा प्राण से नाची पाके नाची विभोर हो गई स्वभावता कृतज्ञता जगी धन्यवाद का भाव उठा देखुमाई आज भलो दिन लागत बरसा ऋतु को आगम आयो बैठ मलारि रागत राम नाम के बादल उने घोरी घोरी रस पागत तनमन माही भई शीतलता गए बिकार जू दागत जा कारण हम फिरत बिबोगी निस्दिन उठ उठ जागत सुंदरदास दयाल भय प्रभु सोई दियो जोई मांगत आचेतना